श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्छेद जब पांडवों का पता चल गया कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे उनके साथ सात आदि बहुत से यदवंशी भी थे जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देख वे आनंद में मग्न हो गए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी जो नवविवाहित होने के कारण तनिक लजा रही थी धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सार्तिकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया वे एक आसन पर बैठ गए दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधु द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा उस समय प्रेम की विबलता से कुंती जी का गला रूंध गया था नेत्रों से आंसू बह रहे थे भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभालकर कर जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे श्री कृष्ण जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा उसी समय हमारा कल्याण हो गया हम अनाथों को तुमने स्नाथ कर दिया मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहित और आत्मा हो यह अपना है और यह पराया इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो युधिष्ठ जी ने कहा सर्वेश्वर श्री कृष्ण हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में यह या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपने रूप माधुरी से नैना आनंद का दान करते हुए बरसात के चार महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे परीक्षित एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले दो तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रस पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ सुअर भैंसे काले हरिण सरभ गवय नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरण गढ़े हरिन खरगोश और सल्लक साहि आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंगा दाँत और मुख अत्यंत सुंदर थे अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा सुंदरी तुम कौन हो किसकी पुत्री हो कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो कल्याणी तुम अपनी सारी बात बतलाओ कालिंदी ने कहा मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ वीर अर्जुन मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो मेरा नाम है कालिंदी यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है उसी में मैं रहते हूँ जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूँगी अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक रहे इसी बीच अग्निदेव को खांडोवन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने खांडोवन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष चार श्वेत घोड़े एक रथ दो अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र धारी भेद न सके खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सातिकी आदि के साथ द्वारका लौट आए वहाँ आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई